श्री श्री श्रीरामकृष्णकमृत ष परेद विदेशे कांचनोपास्थ जीवनोद्देश्य कर्म ईश्वरलाभों वीरामकृष्ण प्रताप प्रति विदेश गतवान्व ब्रूहि प्रताप वैदेशिकनैता यद कांचनम्य तस्व उपाससना क्रीय से परम अवश्यम केचन उत्तम परम जान अनासक्तजना सी पर सात रजोगुणली अमेरिकायां तद दृष्टि आगतवन अस्द तथा कर्मयोग कलयुगे कर्मयोगो भक्तिगो श्रीरामकृष्ण प्रताप प्रतिषयकर्मासक्ति केवल विदेश सर्वत्र अस्ति अस्त परंजासी कर्मली नाम आदि लीला। सत्व भक्ति आदिली सत्वुण भक्तिवेकवैराग्य दैत्येत विना लाभो न नवती रजोगुणत कर्माडंबर जाये अतो रजोगुणतोगुण सपतती अतिक कर्म व्यातिश्वर विस्यती कामरीकान्यो च आसक्ति वर्धते परमकर्मणः कर्मणः पूर्णतः त्यागे नास्ति सामर्थ्यं तव प्रकृतिः एव त्वया कर्म कारयिष्यति त्वम इच्छा न वेक्ष वा अत उक्तम् अनासक्ततया कर्म कुरु अनासक्ततया कर्मानुष्ठानं नाम कर्मणः फलाकाङ्क्षावर्जनं यथा पूजा जप तपांसि कुर्वन् असि किन्तु लोकमान्यता लब्धेः पुण्यार्जनस्य कुतो वा न कृते वा न एवम् अनासक्ततया कर्मसम्पादनं नाम कर्मयोगः अत्यन्तायासः एकतः कलियुगः आसक्तेः च अनायाससमापत्तिः भवति मन्ये अनासक्त्या कर्म, अना अना कर्म कुर्वाणः अस्मि किन्तु कुत आसक्तिः समागच्छति इति ज्ञातुं न शक्यते शाद एवं पूजा समा अस्मी। बहु दरिद्र स्याद पूजाहोत्सव सोजित अस् बहुदरिद्रभिक्षुज सेवा चिंतिया यद अनासक्त कौमी परंतु कोकमा प्राप्ते इच्छा सज्जाता ज्ञात न अवसरो नीयते परम अशेषतः अनासक्ति तस्व संभव यहाँ साक्षात्तीश्वर कशन भक्त ये ईश साक्षात्कार न प्राप्त ते कि तैय कि विषयकर्म सकल त्यक्तरामकृष्ण कलौ भक्ति नारदीया भक्तिश्वरनाम गुणगानम तथा व्याकुलतया प्राथना हे ईश्वर मह्यं ज्ञान देहि, भक्ति देह मह्यं दर्शन देह कर्मयोग अति कठिन अतः प्राथनीय हे ईश्वर मम कर्म शासन विधे किंच यंचितिक अवशिष्य रक्षित तंमात्र यहापया अनासक्तया कर् शक्नो अतिकर्म व्याप्त चथाइा नोदीया तथा विधीयता कर्मत्याग साम्यम क्या अहम चिंत्या अहम एतदपि कर्म भक्ति लाभे कृते विषय कर्म स्वत एव स्वतंत्र रचते नुना रोचते शेत मंडी द्रवपानीय प्राप्यते चेदतूपानीयपाननीय क्या अभिचि सै कैदेशकजना कवल कर्मकु कर्मकुट वह परम किम कर्म कि जीवन से उद्देश्य श्रीरामकृष्ण जीवन से उद्देश्य कर्म तो आदिली जीवन से उद्देश्यभूति भविम नर्हति परम कर्म एक उद्देश्य न शुना अभा आशी देशया का जातम स्यात आरोग्य सधालय निर्माण निर्माण मार्ग कूप यदूप्यकमस्व सदुपयोगग्यभवनौधाललर्माणमागतीकूप खननेसु अहमद कर्म अनासक्त कर्त श चेद् वरम पर अनतु स्म यनवजन्मन उद्देश्यम भगवन लाभः आरोग्य निकेतन औषधालल से मन्यता ईश्वर तस्सिध आविर्भूता आगत वजती थया वरों तदा कि वक्षस मह्यम ओषधालल उसाद, आग्यना देहि अथवा वक्षसि हे भगवन्व पादप्द युद्धा भक्ति भवि अभी तां अहम सर्वदा प्रत्यक्षी प्रत्यक्षीकर् शक्नों तथा आरोग्य सधाले विधीय आग्य निल्यौषाललिएेतव वस्तु ईश्वर एवं वस्तु अन्स अवस्तु तल पुनर्बोधो सर्ता वयम अकर्ता कथम तम पिहृत नानाधकर्म प्रदेन पीड़िता सैम तस्मिन् लब्धे तदिक्षया नैके सधालया भवितुम अर्हन्ति अतो वच्मि कर्म आदिलीला कर्म जीवनस्य उद्देश्यं न कृतसाधनो भूयोऽपि अग्रत उपसर्प साधनं कुर्वन् भूयोऽपि अग्रत उपसरणतः अनन्तो ज्ञास्यसि यद् ईश्वर एव वस्तु अन्यत् सर्वम् अवस्तु ईश्वरलाभः एव जीवनस्य उद्देश्यम् कश्चन काष्ठिको दारुलवणार्थं वनं गतः सहसा कस्यचन ब्रह्मचारिणो दर्शनं प्राप्तवान् ब्रह्मचारी वदति अरे अग्रत उपसर्प काष्ठिको गृहं प्रत्येत्य चिन्तयितुम् आरेभि ब्रह्मचारिणा कथम् अग्रतो गन्तुम् उपदेशो दत्तः एवं कानिचन दिनानि गच्छन्ति एकदा सः उपविष्टः अस्ति अस्मिन अस् ब्रह्मचारिण वचासी तनसी समुदीता तदा स मनसा अवोचत अदय अहम भूय्र गेयं वन प्रवेश भूय्र ग्वा पश्यसंख्ये चंद चा, चांदना दुमा तद सानंद बहुयाना चंदन दारुभ प्रपू आनीतवान्न हट्टे चक्रीय महामहाजन संवृत्त एवं काचन दिनाछ अस्मत ब्रह्मचारिना उक्तम अग्रत उपसर्ग की तदा पुनः वनम गत्वा अग्रत उपसृत्य अपश्य नद्यासौ राजस्वने न चिंतवा तद खल रजत नीचे विक्रेत आरेभे एता एतावद्रूप्यकं जातं यत्र महाधनः समृद्धः पुनः कियत् दिनानि गन् गतानि एकदा उपविश्य चिन्तयति ब्रह्मचारी तु मां रजतखानीपर्यन्तं गन्तुं न उपदिदेश तेन तु अग्रतो गन्तुम् उपदेशो दत्तः नदी नदीतटं गत्वा पश्यति सुवर्णखनिनं तदा सोचिन्तयत् अहो अतो ब्रह्मचारिणा उक्तम् अग्रत उपसर्प इति पुनः कियत् दिनानन्तरम् अग्रत उपसृत्य अपश्यत् हीरकमालिक्यं राशिकृतं पतितम् अस्ति तदा तस्य कुबेरस्य इव ऐश्वर्यं जातम् अतो वच्मि यत्किमपि क्रियतां नाम अग्रत उपसृत्य इतोपि उपादेयतरं वस्तु प्राप्स्यसि किंचित जपत उदीपन जातो ना मन्यता यदा तत्पन्नमें कर्म, परम कर्म तो नजवन लक्ष्यम भूयसर्पत कर्म निष्कामत कर्त श्यम निष्का अति कठिन अतो भक्त व्याकुत्या स प्राथनीय हे ईश्वर तव पादपद्ति दे कर्म ह्रस विधे किंच यशिषं निधासी तब यहाँ सन्कर् शक्नोमी तथा विधे भूयसा अग्रत उपसर्पणाईश्वरलाभो भव्यति तात्कार भ्रमेण तेन सह आलाप वाता भविष्य केशवस्थ स्वर्गलाभात्म मन वेदिका आदाजो विवाद जाता इद्म तत्संग सपतिमकृष्ण प्रताप प्रति शुणोमी या सह वेदी आदा विवादो जाता ये विवदंते ते तो सर्वे हरे प्या पंचाख्याण्यथ सामस्य भक्ता पश्य प्रतापमृताे सर्वे शंखा जमा शक अ शूय निर्धम हाष्यम प्रताप महाशय ध्याते यदि उच्यते तम ध्यायते।